ये, ये नहीं हो सकता तारिक ने परेशान होते हुए कहा फिर उसने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा देखिए सर आप मजाक मत कीजिए बस एक नॉर्मल फ्लावर पॉट है। मुझे यह किसी कस्टमर को देना है उतना कीमती भी नहीं है अगर आपको कुछ सही में फ्लावर पॉट लेना है तो फिर आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए मैं आपके लिए इससे अच्छा और स्पेशल वाला फ्लावर पॉट ले आऊंगा इसे छोड़िए आप सलाबूफ विक्रांत मनी मन को देखकर बोल पड़ा अभी कल रात को मैंने तेरे भतीजे को इतने पैसे लुटाए अब तो वो पैसे मैं तुझसे ही वसूलूंगा विक्रांत ने फिर तारिक की तरफ देखकर हंसते हुए कहा ना ना ना, मुझे तो ये वाला बहुत पसंद है तुम प्राइस बोलो ना इसकी कितने का है बताओ मैं मैं इसका डबल दूंगा बट मुझे चाहिए यही तुम अपने उस कस्टमर को कोई दूसरा फ्लावर पॉट दे दू नहीं सर ऐसे थोड़ी ना होता है हम लोग धंधा करते हैं और धंधे का कुछ नियम कानून होता है तारीख ने कहा सर ये वाला बुक हो चुका है मैं पैसे ले चुका हूँ इसके अब मैं ये किसी और को नहीं बेच सकता अरे तो तुम उसको पैसे वापस कर दो न मैं डबल पेमेंट दे रहा हूँ ना बताओ कितने का है ये विक्रांत भला अपनी बात से कहाँ हटने वाला था अच्छा आपको यही वाला चाहिए ना तो बस आप दो दिन का टाइम दीजिए मुझे मैं सेम यही चीज लाकर कर दूंगा आपको तारिक ने विक्रांत के आगे अपनी अगली शर्त भी रख दी अच्छा दो दिन और दे दूँ तुझे जिससे तू तु अपने आदमियों से कहकर मुझे इसकी कॉपी बनाकर दे दे है वास वाले बड़ा अच्छा समझता है खुद को विक्रांत मनी मन सोचने लगा अच्छा ठीक है तुम ये वाला नहीं देना चाह रहे हो ना ठीक है मैं तुम्हारी गाड़ी की डिग्गी में रखे हुए अरे नहीं, नहीं, नहीं वहाँ कुछ नहीं है तारीख ने हटबड़ाते हुए कहा अच्छा आपको ये लेना ही है दरअसल ये वाला बहुत महंगा है बहुत महंगा पड़ेगा आपको इसलिए मना कर रहा हूँ मैं अरे बताओ तो कितने कहा मैं दोगुना पैसा देने को तैयार हूँ विक्रांत ने फुल कॉन्फिडेंस में कहा ये आपको पचास हजार का पड़ेगा तारिक ने कहा उसे लगा कि विक्रांत दाम सुनकर पीछे हट जाएगा इसीलिए उसने अपने हिसाब से छोटे से फ्लावर पॉट का दाम बहुत ज्यादा सोचकर पचास हजार बताया था मैं एक लाख देख रहा हूँ तुम अकाउंट डिटेल भेजो तुरंत पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ विक्रांत के झट से अपने हाथ में फोन निकाल लिया और ऐसा लग रहा था कि मानो अब वो तुरंत ही पैसे ट्रांसफर करने जा ही रहा है क्या विक्रांत का डिसीजन सुनकर तारिक शॉक्ट रह गया उसे उम्मीद नहीं थी कि विक्रांत इस फ्लावर पॉट को खरीदने के लिए इतना उतावला है कि उसके लिए एक लाख रुपए देना भी बड़ी बात नहीं है क्या हुआ अब नहीं बेचना है विक्रांत ने अपनी भुआ टेढ़ी करते हुए कहा और फिर उसने अपने कमर में लगी हुई बंदूक पर हाथ रखते हुए कहा अगर नहीं बेचना है तो बताओ मैं तुरंत जाकर तुम्हारी गाड़ी की डिग्गी चेक करता हूँ वहाँ जरूर तुमने कुछ इलीगल सामान रखा हुआ है इतना क्या विक्रांत गाड़ी का डोर ओपन करके बाहर निकलने की तैयारी करने लगा अरे नहीं रुकी आप जैसे आपकी इच्छा आपको ये चाहिए तो आप ले लीजिए चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तारिक ने विक्रांत को वापस गाड़ी में बुलाते हुए कहा ठीक है ये हुई ना बात चलो लव अकाउंट डिटेल दो मैं पैसे तुरंत ट्रांसफर कर रहा हूँ विक्रांत ने कहा और फिर उसने तारीख के बैंक अकाउंट में एक लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए इस वक्त तारीख विक्रांत की तरफ काफी घृणा भरी नजरों से देख रहा था वो भी सोच रहा था आज ना जाने कौन सी घड़ी में बाहर निकला के ये सिर पुलिस वाला पीछे लग गया तारिक ने सोचा था कि विक्रांत इसे खरीदने के बाद यहाँ से चला जाएगा लेकिन यहाँ पैसे ट्रांसफर करने के बाद तो विक्रांत कार में ऐसे फैल के बैठ जैसे मानो उसने एक अमीर कैसे बने <laughs> खूब पैसे कमाए हैं तुमने है न अभी देखा ना बस पांच मिनट के भीतर तुमने एक लाख रूपये कमा लिये विक्रांत एकदम मजाक के मूड में आ गया था लेकिन तारीख के चेहरे पर हंसी की एक लकीर भी नहीं फूट रही थी एक लाख रुपए उसने कमाए हैं या फिर खुद का नुकसान उठाया ये बात तो विक्रांत और तारिक दोनों अच्छे से समझ रहे थे बशरते तारिक अब कुछ कह नहीं सकता था लेकिन उसके चेहरे का उतरा हुआ रंग उसके तो जल्द जल विक्रांत नाम की बला से मुक्ति पाना चाहता था <laughs> तारीख ने बेमन के बनावटी हंसी हंसते हुए कहा अच्छा तारीख भाई मैं क्या कहना था विक्रांत ने बिल्कुल फेमिलियर होते हुए कहा मानो वो तारीख को कई सालों से जानता हूँ देखो मैं सोच रहा था कि तुम थोड़े और पैसे कमा लो मेरे पास एक और ऑफर है अब अब क्या ऑफर है मैं कमा चुका जितना कमाना था अब और नहीं तारिक ने हुए कहा अरे तुम तो बड़े जल्दी भूल जाते हो वो भूल गए इगतपुरी का मकबरा अरे वो नवाब हामिद खान वाला विक्रांत ने कहा देखो मैं तुमसे साफ साफ बात कर रहा हूँ मैं बिल्कुल नहीं चाहता की तुम्हारे बिजनेस पर कोई असर पड़े तुम जो कह रहे हो जैसे कर रहे हो अपना करते रहो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बस एक काम कर दो मेरा जितना कुछ भी तुम्हें उस मकबरे के बारे में पता हो उसके मकबरे के बारे में और वहाँ से गायब हुए सामान के बारे में पता है सब बता दो मुझे मैं वादा कर रहा हूँ तुमसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा सर मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ मुझे कुछ नहीं पता है इसके बारे में आपको कोई गलतफहमी फहमी हुई है किसी ने गलत नाम बता दिया है आपको आपको मेरे बारे में कहा से पता चला तारीख ने जवाब दिया देखिये मैं ये मान रहा हूँ की मैं पुरानी चीज़ों की खरीद फरोख्त का काम करता हूँ मुझे पुरानी चीज़ों की थोड़ी बहुत नॉलेज भी है लेकिन मैं सच कह रहा हूँ मुझे इगतपुरी के मकबरे में से गायब हुए किसी सामान की कोई जानकारी नहीं प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए विक्रांत ने छोड़ते हुए कहा, देखो तारिक, मैं एक पुलिस वाला हूँ तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारी कार में आकर क्यों बैठा बेवकूफ़ तो हूँ नहीं मैं तारिक कुछ कहने की कोशिश कर ही रहा था अचानक से विक्रांत फिर से बोल बैठा देखो तारीख मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है तुम्हारे धंधे की पूरी नॉलेज है मुझे लेकिन मुझे उससे अभी कोई मतलब नहीं है तुम जो कर रहे हो करो अभी मेरा उसे कोई लेना देना नहीं है मेरा लेना देना सिर्फ और सिर्फ इगतपुरी के मकबरे से चोरी हुए सामान से है और वहाँ के मर्डर केस से है बस मुझे बस वो चोरी वाले सामान का पता लगाना है